अपने नकारात्मक भावनाओं को संयमित करो हमें हम ये चार प्रकार के भाव रहने ही चाहिए यह आवश्यक है कि हम सबके प्रति मैत्री भाव रखें दिन दुखियों के प्रति दयावान हों, लोगों को सत्कर्म करते देख सुखी हों और दुष्टों के प्रति उपेक्षा दिखाएं। इसी प्रकार जो विषय हमारे सामने आते हैं उन सबके प्रति भी हमारे ये भाव रहने चाहिए यदि कोई विषय सुखकर हो तो उसके प्रति मित्रता अर्थात अनुकूल भाव धारण करना चाहिए उसी प्रकार यदि हमारी भावना का विषय दुखकर हो तो उसके प्रति हमारा अंतकरण करुणापूर्ण हो यदि वह कोई शुभ विषय हो तो हमें आनंदित होना चाहिए तथा अशुभ विषय होने पर उसके प्रति उदासीन रहना ही श्रेयस्कर है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 दूसरी ओर यदि किसी बुरे विचार या घृणा प्रसूत कार्य अथवा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की भावना का दमन किया जाए तो उससे करी शक्ति उत्पन्न होकर हमारे ही उपकार के लिए संचित रहती है यह बात नहीं कि इस प्रकार के संयम से हमारी कोई क्षति होती है वरन उससे तो हमारा आशातीत उपकार ही होता है जब कभी हम घृणा या क्रोध की वृद्धि को सजत करते हैं तभी वह हमारे अनुकूल शुभ शक्ति के रूप में संचित होकर उच्चतर हो की गुफा में बैठकर भी यदि तुम कोई पाप का चिंतन करो किसी के प्रति घृणा का भाव पोषण करो तो वह भी संचित रहेगा और कालांतर में फिर से वह तुम्हारे पास कुछ दुख के रूप में आकर तुम पर प्रबल आघात करेगा यदि तुम अपने हृदय से बाहर चारों ओर और घृणा के भाव भेजो तो वह चक्रवृद्धि रोक नहीं सकेगी यदि तुमने एक बार उसको बाहर भेज तो फिर निश्चित जानो तुम्हें उसका प्रतिभा सहन करना ही पड़ेगा यह रहने पर तुम कुकर्मो से बचे रह सकोगे नीतिशास्त्र कहते हैं किसी के भी प्रति घृणा मत करो सबसे प्रेम करो पूर्वोक्त मत से नीतिशास्त्र की इस सत्य का स्पष्टीकरण हो जाता है विद्युत शक्ति के बारे में आधुनिक मत यह है कि वह डायनेमो से बाहर निकलने के बाद घूमकर फिर से उसी यंत्र में लौट आती है प्रेम और घृणा के बारे में भी यही नियम लागू होता है अतः किसी से घृणा करना उचित नहीं क्योंकि यह शक्ति यह घृणा जो तुम में से बहिर्गत होगी घूमकर कालांतर में फिर तुम्हारे ही पास वापस आ जाएगी। यदि तुम मनुष्यों से प्रेम करो, तो वह प्रेम घूम फिरकर तुम्हारे पास ही लौट आएगा यह अत्यंत निश्चित सत्य है कि मनुष्य के मन से घृणा का जो अंश बाहर निकलता है वह अंत में अपनी पूरी शक्ति के साथ उसी के पास लौट आता है कोई भी इसकी गति रोक नहीं सकता इसी प्रकार प्रेम का प्रत्येक संवेद भी उसी के पास लौट आता है ईर्षा का अभाव ही सबसे बड़ा रहस्य है अपने भाइयों के विचारों को मान लेने के लिए सदैव प्रस्तुत रहो और उनसे हमेशा मेल बनाए रखने की कोशिश करो यही सारा रहस्य है बहादुरी से लड़ते रहो जीवन क्षण स्थाई है इसे एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दो स्वयं को पहले बदलो हम देख चुके हैं कि अंतर जगत ही जगत पर शासन करता है। आत्म परिवर्तन के साथ वस्तु परिवर्तन अवश्य है अपने को शुद्ध कर लो संसार का विशुद्ध होना अवश्य है पहले के किसी भी काल से अधिक आजकल इस एक बात की शिक्षा की आवश्यकता है हम लोग अपने विषय में उत्तरोत्तर कम और अपने पड़ोसियों के विषय में उत्तरोत्तर अधिक व्यस्त होते जा रहे हैं यदि हम परिवर्तित होते हैं तो संसार परिवर्तित हो जाएगा यदि हम निर्मल हैं तो संसार निर्मल हो जाएगा प्रश्न यह है कि मैं दूसरों में दोष दूस क्यों देखूँ जब तक मैं दोष में न हो जाऊँ तब तक मैं दोष नहीं देख सकता जब तक मैं निर्बल न हो जाऊं तब तक मैं दुखी नहीं हो सकता जब मैं बालक था उस समय जो चीज़ें मुझे दुखी बना देती थी अब वैसा नहीं कर पाती करता में परिवर्तन हुआ इसलिए कर्म में परिवर्तन अवश्य भावी है यही वेदांत का मत है जिस मनुष्य ने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया है उस पर दुनिया की कोई भी चीज प्रभाव नहीं डाल सकती उसके लिए किसी भी प्रकार की दासता शेष नहीं रह जाती उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही व्यक्ति संसार में रहने योग्य है बहुधा हम देखते हैं कि लोगों की संसार के विषय में दो तरह की धारणाएं होती है कुछ लोग निराशावादी होते हैं वे कहते हैं संसार कैसा भयानक है कैसा दुष्ट है दूसरे लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं आह संसार कितना सुंदर है कितना अद्भुत है जिन लोगों ने अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त की है उनके लिए यह संसार या तो बुराइयों से भरा है या फिर अच्छाइयों तथा बुराइयों का मिश्रण है परंतु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें तो यही संसार सुखमय हो जाता है फिर हमारे ऊपर किसी बात के अच्छे या बुरे भाव का असर न होगा हमें सब कुछ ऐसा स्थान और सामंजस्यपूर्ण दिखलाई पड़ेगा हमारे हृदय में प्रेम धर्म और पवित्रता का भाव जितना बढ़ता जाता है उतना ही हम बाहर भी प्रेम धर्म और पवित्रता देख सकते हैं हम दूसरों के कार्यों की जो निंदा करते हैं वह वास्तव में हमारी अपनी ही निंदा है तुम अपने छद्र ब्रह्मांड को ठीक करो जो तुम्हारे हाथ में है वैसा होने पर बृहद ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए स्वयं ही ठीक हो जाएगा यह मानो हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स द्रव स्थैतिक विरोधाभास के समान है एक बिंदु जल की शक्ति से समग्र जगत को सामयावस्था में रखा जा सकता है हमारे भीतर जो नहीं है बाहर भी हम उसे नहीं देख सकते बृहद इंजन के समक्ष जैसे अत्यंत छोटा इंजन है समग्र जगत की तुलना में हम भी वैसे ही हैं छोटे इंजन के भीतर कुछ गड़बड़ी देखकर हम कल्पना करते हैं कि बड़े इंजन के भीतर भी कोई गड़बड़ी है जगत में जो कुछ यथार्थ उन्नति हुई है वह प्रेम की शक्ति से ही हुई है दोष बताकर कभी भी अच्छा काम नहीं किया जा सकता हजारों वर्षों तक परीक्षा करके यह बात देखी जा चुकी है निंदावास से कुछ भी फल नहीं होता